पुराण रुद्र संहिता की शुद्धि शुद्ध शुद्ध ंग में भी एक बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए तत्पश्चात बाय हाथ में दस बार और दोनों हाथों में सात बार मिट्टी लगाकर धोए प्रत्येक पैर में तीन तीन बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शुद्ध की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए हाथ पैर धोकर पूर्व शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातुवन करें। ब्राह्मण को बारह अंगुल की दतवन करनी चाहिए क्षत्रिय ग्यारह अंगुल वैश्य दस अंगुल और शुद्ध नौ अंगुल की दतवन करे यह दत्वन का मान बताया गया मधुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्वन करे या त्याग दे तात, ष्ठी प्रतिपदा अमावस्या नवमी व्रत का दिन सूर्यास्त का समय रविवार तथा श्राद्ध दिवस यह दंत धावन के लिए वर्जित है इनमें दत्वन नहीं करनी चाहिए दत्वन के पश्चात तीर्थ जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है स्नान के पश्चात पहले आत्मन करके वह झूला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर कर संध्या विधि का अनुष्ठान करें, यथा योग्य संध्या संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें, मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की द्वारपालों की और दिक्कालों के भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें। अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात तीन आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर तीन प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्री भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें उनके पांच मुख हैं दस हैं भुजाएं शुद्ध स्फटिक के के समान कांति है सब प्रकार आभूषण उनके श्री अंग को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए ऐसी भावना करके मनुष्य श्रद्धा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणों से ही सड़ंग न्यास करे ओम अध्यदि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करे वाद्य अर्घ और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे बुद्धिमान पुरुष विधिपूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के नौ कलश स्थापित करे उन्हें कुसाओं से ढक कर रखे और कुसाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करे तत्पश्चात उन उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले फिर बुद्धिमान पुरुष देख भाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डाले खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखे चमेली के फूल शीतल चीनी कपूर बड़ की जड़ तथा तो तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमने के पात्र में डाले इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्वभाग में नंदीश्वर का पूजन करें गंध धूप तथा भांति भाति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्टदेव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें फिर प्रणव से पद्यासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्वजल दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्यरू तथा अविनाशी है दक्षिण दल लघिमा है पश्चिम दल महिमा है उत्तर दल प्राप्ति है अग्निकोण का दल प्राकाम्य है नैऋत्यकोण का दल ईश्चित्व है और वायव्य कोण का दल वचित है ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है सोम के नीचे सूर्य है सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करे सोम के अंत में सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें इसके बाद सद्योजातम प्रपद्या में इत्यादि परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वाम इत्यादि से उन्हें आसन पर विराजमान करें फिर ओम तत्पुर इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सार्डिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरेभ्य थ्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करे फिर ईशान सर्व विद्याम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें